रोटी नारायण के लिए बन है दूर के लिए कर रहे ठाकुर के लिए कर रहे हमारे भूजा पीने के लिए ठाकुर जी को भूला नहीं देता, है जो कुछ करो ठाकुर के लिए कर, लेकिन मुखल से मत करो वाणी से मत करो उस पर हमेशा करो नहीं? इतना झंडा तो अब सब कुछ आप समर्पण करते ठाकुर को बस आपका हो गया खाना आपका भजन गया तो मैं आपके की बात बता रहा हूँ क्या भागवत बंश थे रोटी बनाओ ठाकुर पीड़ी बनाओ दूध गर्म करो दूध पीड़ित गर्म करो बच्चे की सेवा करो हमारा जी कैसे आजादी हो रही आजादी तक स्वस्थ कराने बस तो, दो एक दवा कम रहा है दूध गरमा रहे हो जाए ठाकुर जी का मन मिल जाए गर्म दूध में पिलाव छो गर्म दूध पिलावे गर्म जी जाए आशक्त के अंदर अगर ये भावना नहीं आई हम तो उन लोगों से बहुत नाराज होते हैं। हैं। जो ठाकुर को महाराज जिसमें कर द्वारिका जी भी निवास कर रहे थे बोर्ड तलाब तो में सभी हम ने हमने आपको कथा सुनाई दी तो रुक्मिणी जी को ठाकुर ने आदेश दिया रुक्मिणी जी आज को राधा रानी ने उस गीत को मेरी कनिजा ने भेजा है मेरे श्याम सुंदर ने भेजा है मेरे प्राणाराज्य ने भेजा है मेरे जीवन सर्वस्व ने भेजा है श्री राधा ने उठाया गीत वैसे मेरे स्वामी ने भेजा है अब उसमें विलंब नहीं करना चाहिए ठाकुर के प्रसाद को लेने में विलंब नहीं करना चाहिए ठाकुर का प्रसाद अगर कोई दे हाथ मिलो तो तुरंत पा जाओ ये मत सोचो कि हमने संध्या किया कि नहीं किया हाँ ये प्रसाद की महिमा है कि प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए अगर चे बुद्धि है तो मत करो प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए शर्त यह है मेरी बात के साथ साथ प्रसाद लो पा हाँ। लिया राम जी मेरे ठाकुर ने भेजा है पालिया रुक्मिणी जी ठाकुर के पास गई ठाकुर तो हाय हाय करते हुए श्री रुक्मी ने कहा स्वामी क्या बात है कष्ट हो गया तो ठाकुर ने हृदय खोल के दिखाया छाती तो सब काली पड़ गई थी फपोले आ गए थे कह क्या हो गया क्या मैंने गर्म दूध का छीटा पड़ गया मेरे क्या स्वामी दूध तो अभी आपने पिया नहीं क्या रुक्मिणी तुमने सीराधा को दूध पिलाया है और ये कह के पिलाया है कि तुम्हारे प्राण प्रियतम भेजा है रुक्मिणी तुमने गरम गरम दूध पिला दिया तो दूध की राधा ने पिया और उसके छाले यहां पर ये होती है इसका नाम ठाकुर ने बताया इसका नाम उपासना है इसका नाम उपासना है काये नाचा मनसे इंद्रियवा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 कैसा सुने कि ठाकुर का जन्म सुने ठाकुर का कर्म सुने जितने के जन्म हैं जितने कर्म हैं उनका चरित्र सुने और ठाकुर के वात्सल्य का शौशल्य का जो अर्थ करने वाले नाम हैं उन नामों को गावे और राम जी असंख्य भाव से अनाशक्त भाव से निर्लज होकर के संसार में विचरण करे वही भागवत गायन श्रृणुवन सुभद्राणी रथांग पाणी रथांग पाणी जन्मानि कर्माणी चानि लोके श्रृणवन सुभद्राणी श्रृणुअन रथांग पाणी के जन्म कर्म की गाथा को सुने यही मंगल है सुभद्र है सुभद्र मनी सुंदर भद्र है सुंदर मंगल है देखो हो सब मंगल ही सुनना चाहते हैं वेदों में प्रार्थना कोई भी कर्म आरंभ करते हो कोई भी कर्म आरंभ करते हो तो सबसे पहले क्या हैं भद्रंग करने भी सुनिया कानों से हम भद्र सुने कहते तो गिरते हो सुनते रहिए प्रार्थना कर देते हो कभी प्रयास भी करते हो सुनने का कभी यह भी समझा कि भद्रम सुनया भी क्या भद्रंग करने भी सुनिया भी क्या भद्री पश्य भी क्या आंखों से भद्र देखें आंखों से भद्र कानों से भद्र सुने तो क्या ये व्याख्या अच्छा भागु जी सुन भद्र क्या है अरे भद्र नहीं हो भद्र में भी सूलग गया भगवान का मंगल में जो चरित्र है वही है सुभद्र श्रृणवन सुभद्राणी रथांग पाणेर जन्मानी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 लेकिन रथांग पाणी ठाकुर सिर्फ एक दिन हुए है? जब जब महाराज खींच खींच के बाढ़ को डा मार रहा था और कह रहा बचाओ बचाओ अपने सखा को आज मैं इसको सूर्यास्त होते हुए नहीं दे आज सूर्यास्त इसका नहीं होगा आज सूर्यास्त का मुख नहीं देखेगा आज जिस समय महाराज रथ का चक्का लेके ठाकुर दौड़े वो है रथांग पाणी रथांग पानी एक दिन का लेकिन वो रथांग पानी भक्तों को इतना पसंद आ गया कि भक्तों का कंठाहार बन गया भक्तों का कंठहार बन गया क्यों ये रथांग पानी जो है अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर के भक्त की प्रतिज्ञा का स्थापन करता है रथांग पानी का मतलब क्या है जो अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर भक्त की प्रतिज्ञा को रखे उसका नाम है रथांग पाणी स्वनिगम अपहार अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देता है, है और मेरे को रित करने के लिए सत्य करने के लिए दौड़ता है उसका नाम रथांग पाणी रथांग पाणी किसका नाम है दूसरा रथांग पाणी उसका नाम है जो भक्त के कल्याण के लिए भक्त के प्राण बचाने के लिए है? अपने को भूल कर अपनी प्रतिज्ञा को भूल कर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 काम नहीं कर्म नहीं कर्म बीज नहीं है क्या केवल वासुदेव ही का निलया केवल वासुदेव है उसके मन में वासुदेव के अतिरिक्त कुछ नहीं है वही सुंदर उत्तम से उत्तम भाग्य थे पूछा गया कि महाराज ये माया कैसे न व्याप्त हो माया बड़ी विलक्षण है ये माया कैसे न व्याप्त हो कि माया न व्याप्त हो इसके लिए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 हिंद्र को बहुत खतरा रहेगा वो डरता सुना तो कोई नहीं डरता हूँ राम जी जितना हिंदू डरता केरा राज्यसम में ले ले अब उसने काम को भेजा अफ्सराओं को भेजा बसंत को भेजा अब महाराज सब करके के यहां पर खूब अपना उपद्रव करने लग गए महाराज के मन में तो कुछ हुआ नहीं नरनारायण के मन भगवान के अवतार हैं मूर्ति से समुत्पन्न है धर्म पुत्र है, है इनको तो कुछ हुआ नहीं अब ये सब डर गए डर करके कहें अब तो मार ही मुझको, अब तो ये, तो ये मेरे को मार्डा नहीं ठाकुर जी तुरंत आए क्या मज्डरो मज्डरो माँ भैिष्ट भो मदना। मदन हे मदन मड्डरो माँ भिष्ट मारुत हे शीतल शीतल सुबंध सुमंद वायु मड्डरो माँ भइष्ट भो मदन माँ भैिष्ट भो मारुत मां भैष भो देव हे अफसराओ डरो मत या देवधू कह दिया महाराज देवबधु का मतलब क्या होता है राम जी बदनाथी थी बधू जो बांध है उसका नाम है बधू है जो बांध ले जो बांध ले ना उसको कहती कि तो तुम देवताओं कोई बांध सकती हो इंदर नारायण को बांधने की क्षमता तुम्हारी नहीं है देवबधु तुम डरोमत गृहणी धनोवलिम हमारी पूजा स्वीकार करो हमारा आतिथ्य स्वीकार करो इवम अशून्यम कुरुध्व हमारा तो निर्जन स्थान है कुछ दिन रह करके यहां पर इसको अशून्य कर दो भाव कहने रखे कि तुम्हारे कुछ दिन रहने पर भी यहां कोई असर होने वाला है नहीं बड़ा भाव है समारा कहें इवम अशून्यम कुरुध्वम ये जो हमारा स्थान है इसको कुछ दिन रहकर के अशून्य करो यहाँ कुछ दिन रहो जरा देखो कि असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है अच्छा अब विचारे क्या करें? बड़े शर्मिंदा बड़े लज्जित मुख उठावे न ऊपर है तो उन्होंने कहा देखो भाई एक हमारी भेंट ले जाओ बहुत एक हमारी भेंट ले जाओ कुर। अब महाराज अनेक उर्वर अनेक अपराओं का सृजन कर दिया भगवान नर नारायण ने ले जाओ इसको एक एक ले न सब लेको एक आसा एक तम विध्व शवर्ण स्वर्गभूषणाम ले जाम इत्यादेश पादावातम तम सुरबंदीन उर्वशी अक्सर श्रेष्ठा पुरस्कृत दिव यजु उर्वशी लिया उर्वशी महाराज देव देवलोक की अप्सरा नहीं ये उर्वशी दिव्य अप्सरा है उर्वशी जो है वो भगवान नर नारायण द्वारा निर्मित अवसरा है उर्वशी और दे वहां पर जितनी अवसराए हैं उर्वशी की तरह कोई है भी नहीं जो ठाकुर ठाकुर की कृति के सामने दुनिया की कृति क्या ठहरे की पानी भरे ठाकुर की कृति के सामने दुनिया की कृति पानी भरे मेरे राम जी जो बना देंगे वो तो कोई माईकालाल बना सकता है ठाकुर के बनाए हुए फूल पौधे राम जी कभी देखा एक एक में महाराज कितने रंग है एक छोटा सा इतना ही बड़ा गुन्ना सपन गुन्ना सपन इतना फूल छोटा सा देखा है जो और कितनी तरह के रंग महाराज उसमें ये दुनिया के आर्टिस्ट ये दुनिया के कलाकार आवे जरा कोई बनाई तो देख बनाई उतना छोटा सा इतना ही है उसमें कितना रंग है ठाकुर की तृति का कौन मुकाबला कर सकता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 एकादश स्क पांचवाध्याय है तैंतीस चौंतीस श्लोक है ध्येय सदा परिभव नमीष्ट दो हम तीर्थास्पदम शिववीरंचि शरण्यम भृत्याति हम प्रगत पाल भवादि पोतम वंदे महापुरुष ते चरणारिंदम हे महापुरुष हम आपके मंगल में चरणारविंदों की वंदना करते हैं हे है स्वामी आप जिन चरणार बिंदों ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता क्या वैशिष्ट है इन चरनार बिंदों में प्रत्यक्ता सुद्यज सुदेव सीतराजक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचा यजगाम हे स्वामी इन चरणार का महत्व यह है कि आर्यवत्सा यद अरण्यम आधार अपने पूज्य पिता के वचनों को मान करके जो जंगल चले गए बहुत लोग जा सकते हैं क्या ऐसे नहीं गए ऐसे गए सुदुस्तज सुरेप सिद्ध राज्य लक्ष्मी का परित्याग कर गए सुदुस्तज सुरेप सिद्ध राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गए हुँ? और इन चरणार बिंदों का वैशिष्ट क्या है कि माया मृगम हम तो कभी कभी कथा में कहा करते हैं कि मारा ये मारीच बड़ा भाग्यशाली है जिसको सुखदेव जी महाराज स्मरण कर रहे हैं जिसको सुखदेव महाराज स्मरण कर ये बड़ा भाग्यशाली माया मृगम दै, दैत स्थित मन वधावत वंदे महापुरुष के माया मृगम माया मृग के पीछे दौड़ रहे है? माया मृग के पीछे दौड़ रहे दौड़ क्यों रहे क्यों वो तो चाहता है कि मेरे पीछे दौड़ें इतने दौड़ रहे उसको तो यहीं से मार सकते थे मैं उसको तो यहीं से मार सकते थी अन्य लौकिक लीला बे मार सकती ऐसे तो मन से सबको मार सकते हैं यहीं से बाड़ मारते खत्म हो जाता है ये इसके पीछे दौड़ने का भाव क्यों चाहता है महाराज की मेरे पीछे पीछे दौड़े ही मम पाछे धर ऐसा है कि बोलो मम पाछे धर धाम क्या छाकी है महाराज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 धरे सरासन धरे का मतलब इसको पकड़े रहो छोड़ो मत धरे छोड़ दो तो मैं, मैं मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा तो आनंद तो कैसे मामा माछे धर धावत धरे सरासन बान और मैं आस्वाद करूंगा अब देखिए इसका आस्वाद ये राक्षस का आस्वाद देखो मैं आस्वादन करूंगा तो तुम क्या आस्वादन करोगे कि फेरी फेरी प्रभु ही बिलो की हो मैं बुड़ करके तुमको देखूंगा फेरी फेरी प्रभु ही बिलो की हो आगे बोलो आगे क्या बोलू है कोई बराबरी करने वाला ललकार रहा है कि फेरी फेरी प्रभु ही बिलो की हो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 दिता मन धावत ठाकुर ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया महाराज जी को कि किसी का पीछा पकड़ के नहीं तो हम रावण को मारा कुंभकर्ण को मारा बड़े बड़े वीरों को मारा हिरण्य कश्यप को मारा हिरण्याक्ष को मारा लेकिन पीछा पकड़ के तो इसी का दौड़ रही माया मृगम माया मृगम धावत महापुरुष महापुरुषरणार बिंदम हे महापुरुष हम आपके मंगल में श्री की बिंदना एक बार मुझे याद है महापुरुष चरणार्थिंदम की व्याख्या मैं अपने श्री महाराज जी को सुना रहा था कि कोई यहां बैठा याद है तू तो मेरा खाली दो ढाई महीने में इसकी ऊपर व्याख्या किया मैंने दो ढाई महीने क्यों बंदे सुनने वाले बैठे बैठे बंदे महापुरुष, महापुरुषरणिंदन है महापुरुष हम आपके मंगल में चरना ये मैं अपना पांडित नहीं दिखा रहा मैं बता रहा हूँ कि ये शब्द का है गांधी ये भागवत श्री रामचरित मानस है ग्रंथ है इसी उपन्यास के की कड़ी की व्याख्या जरा एक करो उसे यह आजकल के जो कवि है उन कवियों की कविता लेकर जरा एक आध दिन व्याख्या करो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 क्षण हे केश केशव का मतलब आप साधारण नहीं है स्वामी आप साधारण नहीं है आप तो हैं त्रैलोक्याधीश है। कई केयते प्रशाते केशव विष्णु अमने विष्णुश्मे शंकर